महाभारत आश्वमेधिक पर्व अष्ट सप्तमोध्याय अर्जुन का सैंधुओं के साथ युद्ध और दुसला के अनुरोध से उसकी समाप्ति समीक्षुर युद्धाय समुपस्थितुध दुर्धर सोम हिम वाण चलो यथाम व सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय जय तदनंतर गांड्युधारी सूर्वीर अर्जुन युद्ध के लिए उद्यत हो गए वे शत्रुओं के लिए दुर्जय थे और युद्धभूमि में हिमवान पर्वत के समान अचल भाव से डटे रहकर बड़ी शोभा पाने लगे ततस्ते सैंधवा जोधा पुनरिव्यवस्थिता व्यमुंचा सुरं, सर्वषाण भारत भरत नंदन तदनंतर सिंधुदेशी योद्धा फिर से संगठित होकर खड़े हो गए और अत्यंत क्रोध में भर कर बाणों की वर्षा करने लगे तांत्रह महाबाहू पुनरिवह व्यवस्थिता ततः प्रोवाच कौंतरा युधध्व पर शक्त्यायत विजय विजये मम। उस समय महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन पुनः मरने की इच्छा से खड़े हुए सैंधुओं को संबोधित करके आते हुए मधुरबाणी में बोले वीरों तुम पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो और मुझ पर विजय पाने का प्रयत्न करते रहो पुरुधम सर्व कार्यामागतम ऐसो श्याम सर्वा निवार्य हम सर्वा गुरा तुम अपने सारे कार्य पूरे कर लो तुम लोगों पर महान भय आ पहुँचा है यह देखो मैं तुम्हारे बाणों का जाल छिन्न भिन्न करके तुम सब लोगों के साथ युद्ध करने को उद्यत हूँ षध्व युद्धमनसो दर्प सहितास्म वह एक उुक्त कौरभ्यो रोसादाधीबृत्ताथ वचनम स्मृत् भ्रातुझ्येष भारत नीता क्षत्रियाजिगीषव धेतव्याेतोक्त धर्मराज्या महात्म चिंतया महाससा तदा फाल्गुन पुरुष मन में युद्ध का हौसला लेकर खड़े रहो मैं तुम्हारा घमंड चूर किए देता हूँ भारत गांडीधारी कुनंदन अर्जुन शत्रुओं से ऐसा वचन कहकर अपने बड़े भाई की कही हुई बातें याद करने लगे महात्मा धर्मराज ने कहा था कि तात रणभूमि में विजय की इच्छा रखने वाले क्षत्रियों का वध न करना साथ ही उन्हें पराजित भी करना इस बात को याद करके अर्जुन इस प्रकार चिंता करने लगे तो हम इतक् नरेन्द्रेण न हंतव्या कथम तन्ना चेदर्मराज वच शुभ न हंडीरश्चा राजा पृता भविहत्य सदा फालगुन पुरषर्षभ प्रोवाचवाक्यम धर्मघ सैंधवान्ुद्ध दुर्मता अहो महाराज ने कहा था कि क्षत्रियों का वध न करना धर्मराज का वह मंगलमय वचन कैसे मिथ्या ना हो राजा लोग मारे न जाएं और राजा युधिष्ठिर के आज्ञा का पालन हो जाए इसके लिए क्या करना चाहिए ऐसा सोचकर धर्म के ज्ञाता पुरुष प्रभर अर्जुन ने रणोन्मत्त संधुओं से इस प्रकार कहा श्रेय बदा युष्मा कम अहिंस अवस्थिता यक्षति संग्रामी पराजित एतत्वो मुरुध्व हित महात्म युद्धाओं मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ तुम में से जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए रणभूमि में यह कहेगा कि मैं आपका हूँ आपने मुझे युद्ध में जीत लिया है वह सामने खड़ा रहे तो भी मैं उसका वध नहीं करूंगा। मेरी यह सुनकर तुम्हें जिसमें अपना हित दिखाई पड़े वह करो भविष्य अर्जुन होती व संक्रुद्ध संक्रुद्ध विजगी शुभी यदि मेरे कथन के विपरीत तुम लोग युद्ध के लिए उद्यत हुए तो मुझसे पीड़ित होकर भारी संकट में पड़ जाओगे उन वीरों से ऐसा कहकर लक अर्जुन अत्यंत कुपित हो क्रोध में भरे हुए द्विजयाषी के साथ युद्ध करने लगे शतम् शत शत्र, श्राणी सराणाम तथा गांडी वन बढ़ी राजन उस समय सैंधुओं ने गांडीवधारी अर्जुन पर झुकी हुई गाठ वाले एक करोड़ बाणों का प्रहार किया सराणापत कुरुरा आशी विष विपमान सन विषधर सर्पों के समान उन कठोर बाणों को अपनी ओर आते देख अर्जुन ने तीखे सायकों द्वारा उन सबको बीज से काट डाला चित्वा तू तहनाशुच कंक पत्रा शिला एक पर चढ़ा कर तेज किये गये उन कंकपत्र युक्त बाणों के तुरंत ही टुकड़े टुकड़े करके सम्रांगण में अर्जुन ने सैंधव वीरों से प्रत्येक को पैने मारकर घायल कर दिया तथा शक्ति पुनरेव धनंजय जयद्रथम हतम स्मृत पक्षुपु सैंधवा तदनंतर जयद्रथ वध का स्मरण करके सैंधवों ने अर्जुन पर पुनः बहुत से प्रासों और शक्तियों का प्रहार किया संकल्पम चक्रे महाबल सर्वास्थिति पांडव परन्तु महाबली किरीटधारी पांडुकुमार अर्जुन ने उनका सारा मनसूबा व्यर्थ कर दिया उन्होंने सभी ग्रह और शक्तियों को बीच से ही काटकर बड़े जोर से गर्जना की तथैवा पतताँ जोधा जयगृद्धिना चिरांसी पातयामा सल्लई सन्नतपर्व भी साथ ही विजय की अभिलाषा लेकर आक्रमण करने वाले उन सैंधो योद्धाओं के मस्तकों को भी झुकी हुई घाट वाले भल्लो द्वारा काट काट कर गिराने लगे तद्रवता चापी पुनरेवा भावतावर्तता चा शब्दो पुण्य से महोदे उनमें से कुछ लोग भागने लगे कुछ लोग फिर से धावा करने लगे और कुछ लोग युद्ध से निवृत्त होने लगे उन सब का कोलाहल जल से भरे हुए महासागर की गंभीर गर्जना के समान हो रहा था ते व्यमान आसो तदापार्थे नाम यथा प्राणम जथोसा हम ज्योधियाम अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा मारे जाने पर भी सैंधव योद्धा बल और उत्साहपूर्वक उनके साथ जूझते ही रहे तथा तेपाल गुटेलाह जहु शर ही सन्दत पर्व कृता संज्ञा भू जिष्ठ क्लांत वाहन सैनिकाह थोड़ी ही देर में अर्जुन ने युद्ध में झुके ही घाट वाले बाणों द्वारा अधिकांश सैंधो वीरों को संज्ञा शून्य कर दिया उनके वाहन और सैनिक भी थकावट से खिन्न हो रहे थे सांसान पिज्ला धृतराष्ट्रजा धुसला बालमहताजह अवतारदा सुरत से सुत वीरथेनाथागम साजोधा अभ्यगछत पांडव समस्त सैंधो वीरो को कष्ट पाते जान् के पुत्री धुश्चला अपने बेटे सुरत के वीर बालक को जो उसका पौत्र था सा सास ले रथ पर सवार हो रणभूमि में पांडु कुमार अर्जुन के पास आए। उसके आने का उद्देश्य यह था कि सभ्योद्धा युद्ध छोड़कर शांत हो जाए सा धनंजयम आधाध्योदार्थ स्वरम तदा धनंजय हो पिताम धृटवा धनुर्भ प्रभु वह अर्जुन के पास आकर आर्त से फूट फूट कर रोडे लगी शक्तिशाली अर्जुन ने भी उसे सामने देख अपना धनुष नीचे डाल दिया समुत्सृज्य तनु पार्थो विधवनी तदा प्रा किणी सां प्रत्युवाचस्त्याग कर कुतीकुमार ने विधिपूर्वक बहन का सत्कार किया और पूछा बहन बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ तब्दुसला ने उत्तर दिया ए सते भरत स्त्रेट स्वस्त्री यहात्मज शिशु अभिवाद ते पार्थ तंपस्या पुरसर्षभ भैया या तुम्हारे भांजे सुरत का अवरस पुत्र औुत्र है। हैवर पार्थ इसकी ओर देखो यह तुम्हें प्रणाम करता है पितरम स्रपक्षाजुन तवा सात अभ्रवि राजन दुस्सला के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उस बालक के पिता के विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा बहन सुरथ कहाँ है तब दुसला बोली पितृशोका संतप्त विषादारो तो स वही पिता पंचत्म अवमतिरो यथातन में निषा भैया इस बालक का पिता भी सुरत पितृशोक से संतप्त और विषाद से पीड़ित हो जिस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह मुझसे सुनो सपूर्व पितरम श्रुवा हतम युद्धे तया नघ तामागतम च संस्रुत्या युद्धा है सारिण पिता मृत दुखा तो जहात प्राणान धनंजय निष्पाप अर्जुन मेरे पुत्र सुरत ने पहले से सुन रखा था कि अर्जुन के हाथ से ही मेरे पिता की मृत्यु हुई है इसके बाद जब उसके कानों में यह समाचार पड़ा है कि तुम थोड़े घोड़े के पीछे पीछे युद्ध के लिए यहाँ तक आप ऊँचे हो तो वह पिता के मृत्यु के दुख से आतुर हो अपने प्राणों का परित्याग कर बैठा है आप तो विभत्त्यव नाम तेन घषादातः पपा तो हम अमार चम अर्जुन आये इन शब्दों के साथ तुम्हारा नाम मात्र सुनकर ही मेरा बेटा विशाद से पीड़ित हो पृथ्वी पर गिरा और मर गया तम दृढ़ तत्यात्मज प्रभो गृहत्वा समनुप्राप्त शरण शिणी प्रभो उसको ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ देख उसके पुत्र को सांस ले मैं शरण खोजती हुई आज तुम्हारे पास आई हूँ स्वरम इतुक्ता धृतराष्ट्र पार्थम ऐसा कहकर धृतराष्ट्र पुत्री दुसला दीन होकर स्वर से विलाप करने लगी उसकी दीन देख अर्जुन भी दीन भाव से अपना मुँह नीचे किए खड़े रहे उस समय दुसला उनसे फिर बोली स्वसारम संभिक्ष स्वस्त्री आत्मज कर तुम धर्म दया भैया तुम कुरकुल में श्रेष्ठ और धर्म को जानने वाले हो अतः दया करो अपने इस दुखिया बहन की ओर देखो और भांजे के बेटे पर भी कृपा दृष्टि करो विस्मृत्य कुरराजान तम च मंदम दहद्रतम अभिमयोर यथा जाता परीक्षित पर भी रहा तथा सुरथा जातो मम पौत्रो महाभुज मंदबुद्धि दुर्योधन और जयद्रथ को भूलकर हमें अपनाओ जैसे अभिमन्यु से शत्रुवीरों का संहार करने वाले परिक्चेद का जन्म हुआ है उसी प्रकार सुर या मेरा मेरा महाबाहुपौत्र उत्पन्न हुआ है तमाधा नरव्याग्रह संप्तास्मृतमाक समम सर्वयोधा श्रृणुचेद वचो म पुरुष सिंह मैं इसी को लेकर समस्त योद्धाओं को शांत करने के लिए आज तुम्हारे पास आई हूँ तुम मेरी यह बात सुनो आग तो यम महाबाहो तस् मंद से पुत्र कह प्रसाद बालत तस्मात्म कर तुम ती महाबाहो यह उस मंदबुद्धि जदरथ का पौत्र तुम्हारी क्षण में आया है अतः इस बालक पर तुम्हें कृपा करनी चाहिए एस प्रसाद शिवसा प्रसमाथम अरिंदम याचतेम महाबाहो शम गच्छ धनंजय शत्रुदमन महाबाहू धनंजय यह तुम्हारे चरणों में सिर रखकर तुम्हें प्रसन्न करके तुमसे शांति के लिए याचना करता है अब तुम शांत हो जाओ बाल हतबंध पाराथ किंचिदान प्रसाद कुरधर्मग्ञ महामनुवन्व यह अबोध बालक है कुछ नहीं जानता है इसके भाई बंधु नष्ट हो चुके हैं अतः धर्मज्ञ अर्जुन तुम इसके ऊपर कृपा करो क्रोध के वसीभूत न हो तमनार्यम नृसंत च विस्मृत्या पितामह आगस्कारिण्य प्रसाद कर्तुमरहते इस बालक का पितामह जयद्रथ अनार्य निसंत और तुम्हारा अपराधी था उसको भूल जाओ और इस बालक पर कृपा करो एवं ब्रुव्या दुस्सला जाम धनंजया संस्मृतवी गांधारी धीतराष्ट्रम च पार्थिव उच दुख सौका छत्रधर्म व्यगर जब दुष्टला इस प्रकार करुणायुक्त वचन कहने लगी तब अर्जुन राजा धित्राष्ट और गांधारी देवी को याद करके दुख और शोक से पीड़ित हो क्षत्रिय धर्म की निंदा करने लगे ये बाधवा सर्वे मयाली जमक्ष बहुशा प्रसाद अको जय परिसम प्रेतो विसर्ज गृह प्रति व छात्र धर्म को धिक्कार है जिसके लिए मैंने अपने सारे जनों को जम लोग पहुंचा दिया ऐसा कहकर अर्जुन ने दुस्सला को बहुत सांपना दी और उसके प्रति अपने कृपा प्रसाद का परिचय दिया फिर प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक उससे गले मिलकर उसे घर की ओर विदा किया दुसला जो पिता निवार्य महतोहरण समूज्य पार्थम प्रह शुभान तुमुखी दुस्सला ने उस महान समर से अपने समस्त योद्धाओं को पीछे लौटाया और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए वह अपने घर को लौट गई एवं धावंत भयम का महा विचारण इस प्रकार सैन्धव वीरों को परास्त करके अर्जुन इच्छानुसार विचरने और दौड़ने वाले उस घोड़े के पीछे पीछे स्वयं भी दौड़ने लगे तथो मृग में काशे यथा देव पिनाक जैसे पिनाकधारी महादेव जी आकाश में मृग के पीछे दौड़े थे उसी प्रकार वीर अर्जुन ने उस यज्ञ संबंधी घोड़े का विधिपूर्वक अनुसरण किया स चाहजी यथेष्टे न देशान यथा क्रम पिचार यथा काम कर्म पार्थस्थ वर्धेन्व यथेष्ट गति से क्रमशः सभी देशों में घूमता और अर्जुन के पराक्रम का विस्तार करता हुआ इच्छानुसार विचरने लगा क्रमेण सहयस्व विचरण पुरुष मणिपुर पते देशम उपायात स पांडव पुरुष प्रव जन इस प्रकार क्रमशः विचरण करता हुआ वह अश्व अर्जुन सहित मणिपुर नरेश के राज्य में जा पहुँचा इत महाभारते आश्वेदिकी परमि अनुगीता परमणि सैंधव पर अठ सप्तीतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आशमेदि पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में सैंधुवों की पराजय विषयक अध्याय पूरा हुआ